सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर में जो चेतन है उसको आत्मा यहाँ कहते हैं उसको जीवात्मा है। किसी आत्मा ने मुझे जीवात्मा ने प्रेरणा किया प्रार्थना किया कि मेरी बड़ी अवगति हो रही है और मैं मेरे को उद्धार करने के लिए कुछ करो और मेरी अवगति हुई है अपमृत्यु हुई है और यहाँ पर बगीचे में कोई मर्डर हुआ था क्या कुछ दिन पहले लोगों ने कहा हाँ, स्वामी जी एक ब्राह्मण था और जमीन की में ही उसका मर्डर हो गया था ने ले गए आया तो लाश निकला लाश निकला तो फिर जो गतिविधि करनी चाहिए वो कर दी फिर विवेकानंद ने लोगों को बताया कि उसकी हत्या हो गई थी अपमृत्यु हो गई थी इसको जलाया नहीं गया था और अपमृत्यु होने के कारण इसका क्रियाक्रम ठीक से नहीं हो पाया और उसके दिन बचे थे तो वो सूक्ष्म शरीर से भटक रहा था और मेरे को समत समझ से उसने प्रार्थना की और मैंने उनको देख लिया मेरी साधना की थी इसलिए मैंने उनको देख लिया आप नहीं देख पा लेकिन तो ऐसी ऐसी घटना हिंदू धर्म ने जल्दी घटती है और जो पेट हो जाता है तो वो अपना छुटकारा पाने की भी इच्छा करता है क्यूँकी उसको धर्म का उपदेश है सदगति की बात है मुक्ति की बात है पूर्व जन्म को मानता है ईसाई और मुसलमान पूर्व जन्म को नहीं मानते बुद्ध के जन्म को नहीं मानते हैं और बोलते हैं देही सर्वस्व है गार्जिया तो बस पूरा हो गया तो उन लोगों को फिर जल्दी दूसरे शरीर में जाने की इच्छा नहीं होती और उसी पुराने घर में घुसने की कोशिश करते तो घर तो मिलता नहीं घुसने के लिए तो फिर भट रहते और दूसरा कोई आदमी आ जाता तो उसमें घुस जाए तो जिसको भूत होता है ना तो प्राय ऐसा ही बोलता मैं शयद हूं मैं शेख हूँ मैं पीर हूँ मेरे पास भी जो केस आते हैं ना भूत वाले तो या तो बोलता मैं तुरैत हूँ या तो सैयद हूँ या तो ओलिया हूं या तो वल्ली हूँ ऐसे नाम बताते कोई कोई मारू नाम गलबोच है ऐसा कोई कोई बोलता होगा कोई भेद वागई होगा ऐसा ऐसा मारू नाम हमथो मारू नाम शेंगो मारू नाम गलबो ऐसा बोलते हैं कोई कोई बाकी तो पीर ज्यादा होते सैयद है। होते हैं पीर होते हैं हिन्दुओं को भी वो घुस जाते हैं जो है। के अंदर घुस जाते हैं किसी के अंदर भी घुस सकते हैं प्रेत आत्मा होते अच्छा प्रेत आत्मा न घुसे उसके लिए क्या है कि जो प्रण का जाप करके ओम का जप करके पानी पिएगा उसके नज़दीक प्रणव प्रेत नहीं आ सकता उसके अंदर नहीं घुस सकता जिसका मनोबल कमजोर होता है या शरीर अशुद्ध होता है और मन कमजोर होता है और माइयों को ज्यादा घुसते हैं की अपेक्षा तो माइयों का मनोबल कमजोर होता है और पुरुष बलवान होता है पुरुष में कम घुसते हैं पुरुष होगा लेकिन जिसका हृदय माई जैसा होगा उसमें घुसेगा बचपन में बच्चों को घुस जाएगा लड़के को घुस जाएगा लेकिन मर्द आदमी से नहीं घुस पेगा जिसका मनोबल अच्छा है उसको भूत नहीं घुस सकता भूत जिसको घुस गया हो तो एक मंत्र है ओम नमो भगवते रुरुक्षाय हुम फट स्वाहा ये मंत्र 200 मालाएं करे चार दिन में कर जाएगा 50 माला रोज एक दिन में भी हो सकती है ये 200 माला करे और उसका पानी में निहार कर वो पानी पी भूत भूत हो जाते जाएगा ओम नमो भगवते रुरुक्षाय हुम फट स्वाहा और कोई जबरा है पुराना है हरानी है तो आपको करने नहीं देगा और करेगे थोड़ा तो फिर हाथ हिला देगा ये कर देगा अश्रद्धा कर देगा मुंबई का एक लड़का आया था मुंबई का जो था मुंबई का लड़का तो उसका मन तो स्वाभाविक है कमजोर हो सकता है क्योंकि खान पान से ये तो उसमें था तो उसकी मार हो रही थी अट्ठाईस साल का था भूत के कारण उसकी शादी भी नहीं होती हमने मंत्र दिया हम क्या जाके जल में जब करो जब करे दस पांच मालाएं करे फिर पकड़ जाता था उसका शरीर फिर उसे करवाते थे, थे जब करीब डेढ़ सौ दो सौ मालाएं होने की तरक्की करीब करीब होता था तो वो विघ्न डाल देता था और मालाएं हाथ से छूट जाती पानी में बह जाती फिर एक बार जब कराया तो वहां से भाग गया सीधा मुंबई चला गया तो ऐसा आदमी स्वयं न कर सके तो उसके रिश्ते नातेदार मिलकर पच्चीस पच्चीस मालाएं करे पचास पचास मालाएं करे आठ हो तो पच्चीस पच्चीस करे दो सो माला करे यानी बीस हजार मंत्र हो गए उतने में वो उछलेगा कूदेगा निकलने के करेगा फिर भी नहीं करता है समझो तो फिर बीस हजार की जगह पर दो सौ दसवा अंश हवन करे और हवन करे और भगवत तेरु क्या आगे भी तेरे को बसम करते आराम जाएगा तो क्या समझता तेरी है तेरा देखा कैसा भी हो पीर पैगम्बर हो कैसा भी गुस्सा हो कूदेगा बोलेगा अब जाता हूँ जाता हूँ तो बोले जाओ तो सही लेकिन निशानी छोड़ के जाना मैं होती है जिसको अभियान होता है मलिनता होती है वो भी भूत बनते हैं जिसको वासना नहीं होती वो भूत नहीं बनते हो तो परमात्मा में लीन होता है जिसको सात्विक वासना होती है वो देवलोक में चला जाता है जैसे अच्छी वासना वाला मंदिर में चला जाता है मध्यम वासना वाला होटल में चला जाता है कनिष्ठ वासना वाला दारू में और लफरो में चले जाते हैं सत्संग की वासना वाला संतों के पास चला जाता है ऐसे मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में जो वासना रहती है ऐसे लोक लोकांतर में चला जाता है यदि बेवकूफी रहती है तो मुर्दे के इर्द गिर्द रहता है यदि ब्रह्म ज्ञान होता है तो पर ब्रह्म में लीन हो जाता ओम शांति शांति हे भगवान छोड़ देता है हरी के चिंतन में हरी के ज्ञान में मस्त हो जाता है उसका मोक्ष हो जाता है जो सदा चिंतन करता है मैं आत्मा हूँ मैं चैतन्य स्वरूप हूँ मैं आनंद स्वरूप हूँ वो चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा में लीन होता है जो अपने को देहधारी मानता है वो देह के कपट में जीता है और देह के कपट का फल उसको फिर भूत प्रेत की योनि में भी बरसाता है जो संतों के वचन और शास्त्रों के भगवान की गीता के वचन सुनकर अपनी आत्मा को परब्रम्ह समझता है और शरीर को हाड़ मास का पिंजर समझता है शरीर के संपर्क को शरीर के संसर्ग को शरीर के अहंकार को व्यर्थ समझता है वो आदमी शांत स्वरूप परमात्मा में लीन होता है मेवा मिठाइया शरीर का संग करके दूषित हो जाती है तो ये आत्मा भी शरीर का संग करके जीवात्मा बन जाता है यदि शरीर का संग न करो शरीर में होते हुए भी अपने को शरीर से -ठक जो मानता है और सब आधी व्याधि उपाधियों से पार हो जाता है अपमान और मान शरीर का होता है मूर्ख आदमी अपना मान अपमान समझता है बात करती है या समर्थन होता है तो मन का होता है मूर्ख आदमी अपनी बात करती हुई समझ दुखी सुखी होता रहता है जो सत्संगी है गुरुमुख है जिन पर महापुरुषों की या परमात्मा की कृपा है वो सदैव संसार को सपना समझते हैं, बीती हुई को ख्याली बाघ समझते हैं, आने वाले को बच्चों का खेल समझते हैं, वर्तमान में चेतन सत्ता में जो मस्त रहते हैं उनको न प्रेत होना पड़ता है न स्वर्ग में भटकना पड़ता है नरक में धक्के खाने पड़ते है वो पर्द परमात्मा में लीन हो जाते है जैसे पानी में पानी समा जाता है घटाकाश महाकाश में समा जाता है ऐसे ही जीव शिव में समा जाता है जिनके ऊपर भगवान की आ, गुरु की कृपा बरसती है वो जीते जी ही जीवन मुक्त हो जाते हैं। मरने के बाद मुक्ति तो मिलती है वो सायुज स्वामित्व मुक्तियां होती है लेकिन जीते जी जो मुक्ति होती है वो आत्म से होती है ब्रह्म से होती है अपने को सदैव आत्मा मानने वाला व्यक्ति अपने को पर मानने वाला व्यक्ति पर का ज्ञान प्राप्त करके निशो को कर देता है निर्द्व होकर देता है निष्पाप होकर देता है उसी निष्पाप अवस्था को कभी साफ कहते हैं के कूड़ कपट काया को निको जब हरि की गति जानी जब उस चेतन की माता को जाना तो कूड़ कपट मोह ममता काया चली गयी ओम शांति शांति आखिर जब भेद खुलता कोड का पटकाया का चला जाता है हरी का रंग जब लगता है तो संसार का आकर्षण कम हो जाता है कबीर के साखी पर आज पूरा का पूरा प्रवचन बारह से तीन बजे तक का खरा तो। ओम शांति शांति है मालूम हो जाता है अपने को मान लेता है लेकिन पूरा जीवन हार के ही दाव लगाता है और अंत में रोता हुआ हारता हुआ चला जाता है भक्त भगवान के लिए रोता हुआ हारता हुआ दिखता है लेकिन अंत में उसकी जीत होती है और संसार से तैर जाता है संसारी आदमी संसारी आदमी अपने को चतुर मानता है उपलब्धियाँ किया है प्राप्ति किया है अपने पास बहुत सारा है ऐसा मानता है लेकिन अंत में उसके पास कूड़ा करकट और पत्थर होते हैं वो भी यहीं के यहीं पड़े रह जाते भक्त पेट के पास भौतिक पदार्थों का अहंकार नहीं होता भगवान की मीठी याद होती है भगवान के लिए प्रेम होता है भगवान का अनुभव होता संसारियों की अपेक्षा भक्त हरा हुआ मालूम होता है संसारियों की अपेक्षा भक्त अनजान सा मालूम होता है लेकिन सच्ची जानकारी भक्त के हृदय में प्रकट होती है जो चतुर मालूम होते हैं वो हार कर जाते हैं और जो भोले भाले मालूम होते हैं वो संसार में से जीत कर जाते हैं मूरखता भोलापन का नाम नहीं है भोला तो वो है जिसको संसार की परिस्थितियों में संसार के पदार्थों में आग्रह नहीं है पकड़ नहीं है कबीर जी ऐसे लोगो के लिए कहते हैं और अपना अनुभव सुनाते हैं कि कूड़ कपट काया को निको वेदहरी को जानो रित की जानी रस को जाने तब तक शरीर में कूड़ कपट रहेगा अहंकार बना रहेगा नश्वर चीजें पाकर लोग अपने को सुखी मानते हैं, जो मृत्यु के एक झटके में सब छूट जाए ऐसी चीजों के पीछे लोग जीवन लगा देते है लेकिन हरी का प्यारा तो हरी को पाने में जीवन का दाव लगा लेता है जगत की सब चीजें पाया हुआ व्यक्ति हार कर जाता है कुछ साथ में नहीं आता लेकिन हरी के लिए जो समय बिताता है वो हरी को पाकर संसार समुद्र से तर जाता है माया में रहते हुए भी माया के बंधनों से वो पार हो जाता है ये सारे सत्संग का निचोड़ ओम शांति शांति इन कम मिलती है मुसलमानों में यादों में ईसाइयों में ज्यादा मिलती है उसका कारण यह है कि हिंदू लोग जानते हैं सदियों से पहले हिंदुओं को ये पता था कि पुराने घर में रहा हुआ आदमी जल्दी से छोड़ना नहीं चाहता है मौत तो उसको अलग कर देती है सूक्ष्म शरीर को लेकिन फिर आदमी उसमें प्रवेश करना चाहता है तो जल्दी से जल्दी मृतक देह को जलाने की व्यवस्था हिंदू संस्कृति में हुई तो आदमी फिर निश्चित हो जाता है की अब मेरा इसमें प्रवेश होना असम्भव है तो वो अपनी नई यात्रा करता है मुसलमान यहूदी और ईसाई लोग गाड़ते हैं तो उनकी कबरों के इर्द गिर्द प्रेत आत्माएँ मिलते रहते हैं हिंदुओं जो इस प्रेत आत्माओं के विषय को जानते हैं, उन लोगों का कहना है कि हिंदुओं के शमशान में इतनी प्रेत आत्माएँ नहीं मिलती कभी कोई भूला भटका मिल जाता है लेकिन कबरों में प्रेत आत्माएँ खूब मिलती है इसका कारण है की मनुष्य पुराने को पसंद करता है पुरानी आदत छोड़ता नहीं पुराना घर छोड़ता नहीं ठीक इसी प्रकार पुराना शरीर भी उसको आसक्ति हो जाती मोह हो जाता है कूड़ कपट वाले हार्ड मास वाले शरीर में रक्त और पूंज के शरीर में चमड़ी और अस्थियों के शरीर में उसकी ऐसी आस्था हो जाती है कि जिंदगी भर उसके लिए सब कुछ करता है लेकिन मरने के बाद भी उसी शरीर में प्रवेश करने की उस जीव की कोशिश होती है आगे की गति नहीं होती तो उसे प्रेतात्मा कहा जाता तो यहूदियों की खबरों में ईसाइयों की कब्रों में मुसलमानों की कब्रों में जितने प्रेतात्माए मिल सकती हैं उतने हिंदुओं के शमशान में नहीं मिलते ये हिंदू धर्म के ज्ञाता और ऋषियों की हिंदू धर्म के ऊपर कृपा है और शांति शांति जनदग्नि की पत्नी होगा उसका मन चलित हो गया कोपित हो गए पुत्रों को कहा कि उसका काट डालो तीनों पुत्र इनकार कर बैठे पर श्राम आए अभी भी सुना पिता क्या गया मानी तीनों तो भाइयों को और मां को पशे से जमीन कर दिया पहुंचा दिया रामपुर में पिता प्रसन्न हो गया वरदान मांगने को कहा जो भी वरदान मांगना जो चाहता है अभिष्ट मांग ले. परशुराम ने कहा कि मेरी माँ फिर से जिंदगी हो जाए और उनके मन पर ऐसा असर न हो की बेटे ने मार दाना। भाई भी वैसे के वैसे के हो हो जाए उनका तेज बल जो नष्ट सा हो गया था आपके डाल से वो फिर से हो जाए और जैसे थे जीवित हो जाए और मुझे कोई तो युद्ध में जीत ना सके आज का अल्पमती आदमी इन बातों को कल्पना है संभव है, जितना योग में गहर आदमी जाता है उतना पता चलता है योग, योग की सत्यता कहते हैं कि की ईशा अपने शिष्य को कबर में से बुलाया और शिष्य जब खड़ा हुआ लोग आश्चर्य करते है ऐसा का शिष्य तो शिष्य रहा होगा साधन क्या होगा कब्र में से आया लेकिन भारत में ऐसे कई महापुरुष सुने गए देखे भी गए कि एक तो क्या सैकड़ों को जिंदा कर सकते है ऐसा सामर्थ्य था फिर भी उन पुरुषों ने कहा की आत्म के आदि युग का सामर्थ्य भी कुछ नहीं है आपा की काई अपने स्वरूप को पहचानने के बिना भरम की कायी दूर नहीं होती जैसे आदमी सपने में देखे जगत की सुविधाओं में उलझ जाए या विघनो में उलझ जाए या सफलता में उलझ जाए जागने पर सपना सपना ही हो जाता है ऐसे ये जागरूक जगत के है। सब उसमें पसार हो रहा है पास हो रहा है बड़े बड़े महर्षि बड़े बड़े अवतार बड़े बड़े बुद्ध क्राइस्ट ईशा नाना कवि और भी बिना जाने नाम अनामी कितने हुए काल की धारा में समय की धारा में सब का बाह्य शरीर बाह्य जायदाद बाह्य उपलब्धिया विलय हो जा रही लेकिन एक ऐसा चैतन्य है एक ऐसी सत्ता है कि सब विलय होने पर भी वो विलय नहीं होता उसी को आत्मा कहते हैं नूर कहते हैं अपना स्वरूप कहते हैं। उस स्वरूप को पाए बिना भी कुछ पाया तो गया उसे तो तो सब आदमी है कर अपने को जो सुखी मानता है वो बेचारा तो दया का पात्र है ही है उसकी अल्पमति के कारण लेकिन ऐसे लोग को जो लोग सुखी मानते है वो भी बेचारे दया के पात्र है हीरा मोती लकड़िया जा धन नहीं है धन तो तुम्हारा असली आत्मा है उसको नहीं पाया और सब पाल लिया तो तुम ठगे गए और उस धन को पा लिया और कुछ भी नहीं पाया फिर तो भी आप सफल हो आपका जीवन सार्थक हो जाता इक्कीस बार क्षत्रियों से पृथ्वी खाली कर दी ऐसा समर्थ पर श्रम समय की धारा में बह गए जमदग्नि बेटो को और पत्नी को संकल्प मात्र ऐसी जिंदा कर लिया ऐसे जमदग्नि चले खत न चलो जग जाये आँखों के देखते देखते जगत पसार हो रहा है कुछ जगत में हम लोगों की जो पकड़े हैं, हम लोगो का जो आग्रह है और जो सत्य बुद्धि है उन्हें खिल्न कर देती है जगत मिथ्या है स्वप्न प्रिय है इसमें भलाई बुराई दोनों साथ में चलेगी जब से जगत चला है तब से साथ में चला है भलाई कम बुराई ज़्यादा, बुराई कम भलाई ज़्यादा, ऐसा तो होता रहा है लेकिन केवल अच्छा अच्छाई कहीं भी नहीं देखी सुनी गई स्वर्ग तक भी आज से पांच हजार वर्ष पहले के इतिहास देखे जाते सुने जाते उनमें भी देखा गया पर राम अवतार के जमाने में भी अच्छाई बुराई चली को ग्रहण करना चाहिए बुराई से बचना चाहिए ये ठीक है लेकिन ये धर्म हो सकता है नीति हो सकती है लेकिन सत्य नहीं हो सकता है एक होता है सत्य दूसरा होता है सत्य दो और दो चार सत्य है आश्रम राम कुर्सी पर बैठा है ये बात सत्य है लेकिन सत्य नहीं सत्य आँखों से नहीं दिखता एक होता है सामाजिक सत्य दूसरा होता है परम सत्य परम सत्य आंखों से नहीं दिखता परम सत्य बुद्धि का विषय है परम सत्य मन और बुद्धि से परे की चीज है सत्य तुम्हारे बुद्धि सामाजिक संस्कार नैतिकता के संस्कार के अनुसार सत्य बोल पो सकते है सत्य तो बोल सकते लेकिन सत्य को नहीं बोल सकते मैं सत्य कहता हूँ की शोरता बैठे हैं, बात सत्य है दो और दो चार सत्य है लेकिन दो और दो चार सत्य नहीं है चार आंकड़े में आ गया समझ में आ गया सत्य नहीं होता जो तुम्हारी बुद्धि में समझ में आ गया बुद्धि के जो तुम्हारे मन में आ गया वो सत्य हो सकता है सत्य नहीं हो सकता नानक देव को जब साक्षात्कार हुआ तीन दिन नदी में गायब थे फिर तो जब सत्य की अनुभूति करके निकले तो पहला वचन था नानक का जपुजी पहला उपदेश हरीश ईश्वर साक्षात्कार के बाद का उन्होंने कहा कि एक का, वो परमात्मा एक है ओंकार उसका नजदीक का नाम एक का सत्य नाम सत्य नाम में सत्य नाम वो सत्य है करतार पुरुष मन को बुद्धि को शरीर को सत्य उसी की है मन बुद्धि उसी से जान जाते लेकिन मन बुद्धि मिलकर उसको नहीं जान सकते करतार निर्भव निर्भय मनुष्य मनुष्य का वैर रहता विचारों का वैर रहता है और किसम किस्म का गैर हो सकता है लेकिन वो जो सत्य है वो निर्भय है दूसरे से होता है वह एक निर्वाद होती है दो निर्भव है वो निर्भय है मन को भय होता है बुद्धि को भय होता है पदार्थों का परिस्थितियों का जन्म का इज्जत का बेदती का भार मन बुद्धि को होता है आत्मा को नहीं होता निर्भव निर्वैध गैर भी नहीं और उसको भय भी नहीं अकाल मोहरत वो काल के चक्र में नहीं आता अकाल परश्रम काल के चक्र में आ गए जनदग्नि काल के चक्र में आ गए जीसस काल के चक्र में आ गए बुद्ध महावीर काल के चक्कर में आ गए लेकिन परमात्मा जो शुद्ध है वो अकाल है साकार जो भी होगा तुम्हारी बुद्धि मन और इंद्रियों की पकड़ में जो भी आएगा वो अकाल नहीं हो सकता है जिसको भी तुमने देख चाहे आशा राम को देखो चाहे पर किसी राम को देखो समय के धारा से वो जाएंगे उनके जो आकृति लिखती है खत्म हो हाँ उनकी जो चेतना है यदि उन्होंने पहचान लिया अपना स्वरूप वो निर्भर निर्भय अकाल है उनको काल नहीं कुछ कर सकता लेकिन आकृति तो काल समय की धारा बहा ले जाएंगे तो हम लोग आकृति को सजाने में सुलझाने में और साथ रखने में लगे वशिष्ठ जी दृष्टांत दिया करते हैं। एक मूरख बालक था उसने आकाश की रक्षा करने के लिए घड़ा बनाया मैं मेरे आकाश की रक्षा करूँगा कुछ दिन के बाद घड़े को चोट लगी घड़ा फूट गया तो बालक रोने लगा कि है हाँ, मेरा आकाश कहाँ चला गया अब मेरा आकाश कहीं न जाए ऐसी में व्यवस्था करता हूं। उस बालक ने एक कुदवाया छोटा सा खड्डा करवाया कुएं के साथ अब सोचता कि मेरा आकाश अब सुरक्षित रहेगा गला तो फुट गया कि आकाश चला गया आकाश मर गया समय पाकर कुआ भी दल पड़ा खूब भी गिर पड़ा और बालक रोने लगा की है रे मेरा ऐसा मजबूत आकाश भाग गया ऐसे ही जो आकाश सूर्य अति सूक्ष्म चैतन्य आत्मा है तो उसकी सुरक्षा के लिए हम दे रूपी घड़े को संभालते हैं। को संभालते है लेकिन घड़ा तो टूटेगा घड़े का नाश को सकता घड़े के भीतर छिपा हुआ आकाश तो उसको नाश करने कर नहीं तो उसको जब तक समझा नहीं जाता तब तक, तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि बनी रहती है और तब तक कंकर पत्थर इकट्ठे करने में रुचि रखती है तब तक, तक नश्वर चीजों में रस आता है जब तक नेश्वर चीजों में रस आता है तो शाश्वत हम सीख पूरा जीवन धोखे में बीत जाता है मरने के बाद हिसाब लगाओ तो कुछ हाथ नहीं आया केवल मजूरी हाथ आई समय बीत गया समय बड़ा मूल्यवान लोग पत्ते रमते कोई चौकट करता तो है कोई कुछ कोई जुआ करते बोले समय काट रहे तुम मूर्खों को पता नहीं कि समय को तुम काटते या समय तुमको काट रहा है जिन दिन, दिन तुमको काट रहा है एक दिन भीतर में सकता समय काटो नहीं पता समय तो बहुत थोड़ा है सत्य की उपलब्धि करने के लिए जो मनुष्य जन्म मिला है बार बार माता के गर्भ में ईदा हो के लटकने से बचने के लिए जो चांस मिला उस समय को तांज पत्ते गपसप इधर उधर में ज्ञानी जो है काम नित्ता के फिर में रहता है मस्त रहता है ज्ञानी काम नित सोता है और अज्ञानी काम छोड़कर सोता है जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ वो आत्मज्ञान का मुख्य कार्य छोड़कर नहीं करता है और ज्ञानी मुख्य काम करने के बाद सोता है अज्ञानी काम छोड़कर सोता है और ज्ञानी काम निपटा कर सोता है तो समय की धारा तो ज्ञानी के शरीर को अज्ञानी के शरीर को बहा ले जाएगी गला देगी खत्म कर देगी उस समय भी ईसाइत यहूदी और मुस्लिम लोग मृतक व्यक्ति को गाड़ देते है और हिंदू धर्म में मृतक व्यक्ति को जलाने की व्यवस्था है जो लोग सूक्ष्म जगत की बात को जानते हैं सूक्ष्म शरीरों की हिंचाल को जो लोग समझते है सभी पहले हिंदुओं ने आविष्कार कर रखे कि आदमी मरता है तो उसका फिर सूक्ष्म शरीर उसी शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है पुराना घर है। पुराने रास्ते बेहिचक आदमी चलता है पुराने घर में बने बनाए घर में फिर तो से आदमी जैसे घुसने की कोशिश करता है भारत खाली नहीं करता और खाली करा दो और मकान फिर पड़ा की तो घुस तो आदमी मरता है जब तो उसका सूक्ष्म शरीर फिर से उसका आत्मा शरीर में घुसता है इसलिए उसको हिंदू धर्म वालों ने जल्दी ऐसी जल्दी जलाने की व्यवस्था की और तीसरे उसके मित्र संबंधित कट्ठे होकर उसके लिए जो कुछ चर्चा करनी है और लेना है उसके लिए विचार लेना है फाइनल करके उसको भूला देते हैं तो अच्छे थे ऐसे थे वैसे थे संबंध तोड़ने की प्रक्रिया है ताकि वो आगे की यात्रा कर सके दूसरे शरीरों में जा सके अथवा सत्य को पहचानने के लिए आगे कदम रख सके मुस्लिम धर्म में या क्रिश्चन धर्म में ये व्यवस्था नहीं वो गार देते। तो गो लोग भूत प्रेत की दुनिया को जानते उनका कहना है कि हिंदुओं के शमशान में इतनी नहीं मिल पाती, के में मिलती क्योंकि वो बड़ा हुआ है खंडित तो उनका अंत बाहर शरीर आरोप उसमें घुसने की चेष्टा करता है कोशिश करता है। ये मेली विद्या की विधि मारन तारण की जो विधि है तो हिंदुओं के पास जितनी है उससे मुसलमान और कबर वालों के पास बहुत ज्यादा हो सकती है। हिंदुओं के आविष्कार है और हिंदू बहुत मिलते हैं कि अगले जन्म का पता बता देते हैं बच्चे लोग मैं अगले जन्म में फलाने फैलानी जगह था मुसलमानों में बहुत कम आता है तो जानकारों का कहना है कि मुसलमान लोग जब गाड़ देते हैं कब्र में शरीर को तो उसका अंतराग शरीर वही घूमता रहता है वर्षों तक फिर कहीं उसकी यात्रा होती है तो अगले जन्म में जो उसने किया लिया दिया था उसमें फासला पड़ जाता है मैंने मैं आज मर गया और मेरा शरीर जला दिया गया तो मेरे समांतर कर्म है तो मेरे को दूसरा शरीर मिलेगा तो दो पाँच वर्ष में ही आठ दस वर्ष के भीतर ही मेरे को फूलों की स्मृति इतनी लम्बी नहीं होगी और याद आया तो मैं किसी को बता भी सकता हूँ कि मैं फलानी जगह पैदा हुआ था फलाना मेरा नाम था आदिया लेकिन मेरे को गाड़ दिया गया और पचास साल मैं उस शब के इर्द गिर्द घूमता रहा पचीस साल पचास साल सौ साल फिर मेरे को दूसरा जन्म मिला तो मेरे को वो स्मृति रहेगी नहीं जैसे उन्नीस सौ में आपने क्या खाया था माध्यम नहीं बता सकोगे दो साल पहले जनवरी की चौदह तारीख को आपने क्या क्या किया था किया तो जरूर होगा चुप तो नहीं बैठे थे लेकिन फासला बढ़ गया तो आपकी स्मृति नहीं रही फासला कम है तो आपकी स्मृति रहती तो ऐसे हिंदुओं में जब पूरे जन्म के संस्कारों की बात बताई जाती है कही जाती तो फासला कम होता है स्वामी विवेकानंद प्रवचन कर रहे थे प्रवचन करते करते एकदम चुप हो गए फिर कहा की यहाँ कोई पास में बगीचा है लोगों ने कहा है उसमें कुछ दिन पहले किसी की हत्या हुई है ऐसा लगता है मुझे लोगों ने कहा हुई विवेकानंद ने कहा चलो फिर विवेकानंद ने अमु जगह पर खुदवाया तो वहाँ से शब निकला मदद किया हुआ ब्राह्मण विवेकानंद ने उसकी विधि करवाई भक्तों को कहा कि मैं प्रवचन कर रहा था तो वो अंत वाहक सूक्ष्म शरीर जी आत्मा मुझे प्रार्थना कर रहा था की स्वामी मेरी अपमृत्यु हो गई है तो यह कर्म ठीक से नहीं हुआ है और मैं बड़ा भटकता हूँ मेरी कुछ सद गति करा आप संत हैं दयाजू है। तो मैंने ध्यान किया और मैं सूक्ष्म जगत की गतिविधियों द्थी को जान सकता हूँ इसलिए मैंने उस व्यक्ति को देखा और वो कुछ कहना चाहता था उसके एकाएक में मौन हो और मैंने आँखें बंद कर लिया उसके साथ मैंने कॉन्टेक्ट कर लिया और उसने मेरे को बातें बताई मैं दोष लगा कर लिया हूँ लेकिन उसने भी बताई है तो गतिविधि कर दी कल का पर है कि कार्य की तो आत्म साक्षात्कार करके जन्म मन के चक्कर से ऐसी छूट जाए इतना नहीं भी कर सके तो कौन से कम परिस्थितियों ने म रहने का प्रयास करे और जगत सरिता को महीने दिया जाए नदी का पानी गंगा का पानी चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे और कोई मिनिस्टर हो रोक नहीं सकता अथवा उस पर अपना पूरा अधिकार स्थापित कोई नहीं कर सकता ये सबके लिए ऐसी ईश्वरी चीजें सबके लिए है कोई सही उपयोग करता है तो ज्यादा लाभ लेता है दुरूपयोग तो करता है तो हमें भी कहता है हम लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इतना विकास कि पूरा जगत नीचे दिखे जगत से न दुख से हम प्रभावित हों न सुख से प्रभावित हों न अनुकूलता में अहंकार हों न प्रतिकूलता में हम अपसेट हो जाए है, होते सब मनुष्यों के चेहरे एक जैसे नहीं होते सबके विचार एक जैसे नहीं होंगे सत्याग्रह रखना तो ठीक है लेकिन दुराग्रह रखने में बड़ी गड़बड़ पैदा करेगा और राजकता माइंड में आ जाती जीवन में सच्ची बात तो यह है की कंकड़ पत्थर के लिए जितना समय दिया जाता है उससे आधा समय यदि सत्य के लिए, लिए दिया जाए शब्द के लिए तो वो आदमी बहुत कुछ कर सकता है भक्तों के लिए कर सकता है नहीं तो अपना अकेला खाना, पीना। का खाना आपके नाम विवेकानंद जब नरेंद्र थे तो उन्हें सपना आया थे एक तरफ तो मकान आयुषान बंगला धनीचर लाड़ी की -की -की था और दूसरे तरफ अच्छा सन्यासी भिक्षा लकड़ी रोज ऐसे प्राय सपना आया करते थे अब मैं चुनौती उनके हाथ से थी क्या करूं? एक तरफ तो ऐसा गया मोटर गाड़ी दूसरी तरफ साधुताई है आज यहाँ कल कहा जहाँ दाना वहाँ खा जन्म पूरी करना एक तरफ तो जाल गूंथे की विधि दूसरी तरफ जाल को जला के भस्म कर देने का पूरा सत्य में चलना अब क्या करो मैंने पढ़ा है कि कई दिनों में कैसे चलता रहा फिर दक्षिणेश्वर आना जाना रहा और कृष्ण ने जब स्पर्श किया और उनकी कुंडली शक्ति जागृत हुई दो हाथ पकड़ तो के छत तो पर पैर रख दिया रामकृष्ण देव ने ये चार प्रकार से जाती है कुल नि छत्ती स्पर्श से शब्द से दृष्टि से और प्रसाद से जब वो जागृत होती है तो आपको शरीर के ऋण की झड़ती ले लेती सुना हुआ हो या न सुना हुआ हो शास्त्रों का रहस्य खुलने बन जाता है जन्म जन्मांतरों के बाद तक लगने लग जाता है और आपके कुंडली जब गयी है तो कोई आदमी काम ही है उस पर आप का हृदय थोड़ा जाता है तो उसका जीवन पूरा मुड़ जाएगा नहीं तो हजार बार उनको समझा वो नहीं समझेगा लाख वो कसम खाए फिर भी वो कसम पर नहीं चल सकता एक पादरी ने कसम खाई थी क्रोध तो न करूंगा उसकी खूब प्रसिद्धि हो गयी चर्च का उसको अध्यक्ष बनाया गया भोजन समारंभ हुआ ड्राई क्लीन कपड़े सफेद स्वच्छ हुए थे बैरा सबको थालिया दे उसके पहले ट्रे में पादरी के पास ले आया भोजन बैर के हाथ से कुछ असावधानी से और ट्रे के सट परी और सब्जी का कटोरा पादरी के ड्राई क्रीन उस चौबे पर भी पड़ा पादरी ने तो कसम खाई थी कि क्रोध न करूँगा लेकिन दबा हुआ क्रोध जाए भी कहा लाल बबुल हो गया लेकिन जबांग पर पाला था आंखें कुछ गाय हाथ कुछ गाय ललाट कुछ गाय आखिर वो पादरी सभा में इशारा करता है दो व्यक्तियों को कि इधर आओ तुम तो। इस कम वक्त ऐसी जो व्यवहार करना चाहिए वो तुम करो मैंने क्यों की कसम खाई क्रोध न करने की क्रोध न करने की मैंने कसम खाई इसको सजाव देनी चाहिए तुम दो इसको ठीक करो बेकूको इसमें बीच ने क्या कर दिया कसम खा रखी है लेकिन उपरो दबा है काम की कसम खा रखी है समाचार की नीति से चलने की कसम खा रखी है लेकिन कसम काम नहीं देती है समझ काम देती है जो दबी हुई छाया बात है वो तो फोर्स से निकलती समझ कर जीवन को जो आदमी चलता है उसमें फोर्स नहीं रहता समझ रहती फोर्स रहता तो भी बड़ा युक्ति युक्त रहता है कुंडली शक्ति जागृत होने से वो तत्काल के रास्ते पर आदमी चलता है उसके जीवन में प्रेमारस की एक नई नदी सरिता रहती है वो प्रेम में और ज्ञान में इतना मस्त रहता है कि जगत के पदार्थों की गुलामी करके उसको जीना नहीं पड़ता है भीतर का उसको इतना रस आता है तो बाहर के सारे रस उसके लिए फिट हो जाते हैं। वो रस जब तक नहीं पाया तब तक, तक जो कुछ पाया है वो व्यर्थ का है जैसे ढींगली ढींगा और मिट्टी के घरों में बनाकर बच्चे मूर्ख बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसे ही अज्ञानी लोग बाहर की चीजों में खुश हो जाते हैं और वे चीजें उनके सिर पर चल हैं अंत में उन चीजों के उन संबंधों के उन दुख सुखों के चिंतन चिंतन में बेचारे हाय हाय करके मर जाते कविगे रंजब तेने गजब किया माथे बांधा मोर आए थे हरी भजन को चली न रखती और मनुष्य जन्म हुआ था अपने स्वरूप को तो जानने के लिए आत्म शांति पाने के लिए साक्षात्कार करने के लिए लेकिन हमने कम करो तथ्य सुविधा को पकड़ने में पूरा जीवन बवा दिया एक रास्ता ये है की जो शाश्वत की तरफ चला है बाहर ऐसी साधा सुदा भी लगता है लेकिन भीतर ऐसी आनंद के साथ जुड़ रहा है दूसरा है की बाहर ऐसी किश्मिश हो रहा है अंदर ऐसी कोरा है खाली है लेकिन बाहर ऐसी खूब जुड़ा है बाहर ऐसी कितना भी जुड़ा हुआ जीवन होगा लेकिन मौत के समय हरा हुआ आदमी जाएगा हिटलर का जीवन था सीजर हिटलर एक है बुद्ध का जीवन ईसा का जीवन बाहर से हारा हुआ लेकिन भीतर से जुड़ा हुआ दूसरा है भीतर से हारा हुआ टूटा हुआ बाहर से जुड़ा हुआ तो विवेकानंद बार बार सोचते है कि बाहर का जीवन बाहर से जुड़ू या भीतर से जुड़ू अंत में रामकृष्ण का स्पर्श हुआ और अब थोड़ा लगा तब भीतर जुड़ तो बाहर से ऐसी जखमा के बाहर से लोगों लोगो लोग जुड़ गए ऐसे तो हम लोग बाहर ऐसी प्रयत्न करके लेकिन अब भीतर वाले से जुड़ जाते हैं तो जगत के लोग अपने आप कहने लगे पर आए के हम भी हैं तुम्हारे हो जाता है अरे सुना पर शाम आ गए दमदगनी आ गए ये आए वो आए सब चले गए सब चले गए वो बाजी मार गए जिन्होंने आत्मज्ञान पाया हो गया लड़ लड़के दूसरों को मार के राज किया वो कोई बड़ी बात नहीं दूसरों को साथ देकर या वरदान देकर कुछ कर लिया ये भी कोई बड़ी बात नहीं जहाँ में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात करी, अपने आप से मुलाकात अवश्य करना चाहिए जो तो अपने आप से मुलाकात नहीं करता घरों से मिलता रहता है वो मूरख बालक पहले अपने आप से मिलो अपने आप को जानो अपने आप को पाओ अपने आप को पूजो फिर जो करना है कर, ऐसा तत्व ज्ञानियों का अनुभव और आदेश होता है कभी भी कहते हैं एक साधे समझा है सब साध लो सब पालो सब रख लो लेकिन लो, सबका सब एक दिन मृत्यु के झटके में छूट जाता है उस एक को साथ हो तो एक अपने स्वरूप को ज्ञानो तो किताब पढ़ कर अपने को ज्ञानी मान लेना एक बात है मेरे से किसी संत की जैसा कोई साधक अनुभव करे वो कुछ बात वाला कहते हैं तत्व ज्ञान की धारणा एक बात है तत्व ज्ञान दूसरी बात है बुद्धि की धारणा होती है तो गलत भी साबित है। बुद्धि समय आने से बुद्धि बदल जाती है, बदल जाते है। लेकिन सत्य बदलता है। उसी नानक ने कहा जप जी में एक सत्य पुरुष निर्भो निर्गैय अकाल मूर्त सत्य सत्य वाकाल मूर्त है शरीर सकाम काल की धारा में नाश हो जायेंगे लेकिन जो सत्य साक्षात्कार है वहाँ काल की पहुँच नहीं है समय की पहुँच नहीं अकाल मुहूर्त अजुनी सहबंग शरीर तो योनियों में आएगा माता की योनियों में आता है जन्म का उम्र है, है लेकिन सत्य अयोनि है अजोनी सहबंग गुर प्रसाद और सत्य का अनुभव कैसे होगा की गुरु प्रसाद गुरु के प्रसाद शक्ति आदि गुरुप्रसाद जप आदि जो आदि में था सृष्टि के आदि में जो था जप आदि सत्युगा जुगो से भी पहले था सत है भी जो अभी भी है नान्य का हो से भी सत, सृष्टि के आदि में सृष्टि के मध्य में और सृष्टि का लय होने के बाद भी जो रहता है आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य नानक हो सत्य उस सत्य को पाल लिया उसने सब पाल लिया उस, पा उस सत्य को जान लिया सब जान लिया उस सत्य को छोड़कर बाकी जो पाया खाक पाया उसके सब को छोड़कर जो जाना वो खाक जाना उसकी कोई कीमत नहीं समय की धारा में सपना है ओम ओम ओम हे भगवान सकको सुबती नो शप्ती नो सर्व शांति नो हेनत रे आमी सकको